भगवत गीता, दो, गीता श्लोक संख्या 9 9 से से आगे ओ, से आगे अनुवाद नौ अनुवादर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारेदांत स्वामी श्री प्रोपा के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान अरे ग्रिश्ना, अरे ग्रिश्ना, ग्रिश्ना, ग्रिश्ना, ग्रिश्ना, ग्रिश्ना, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम लिख लो कल सोच के आना ये जो श्लोक है आठ अवाप्य भूमा वसपतनम राज्यम सुराणाम इस विषय में हमने कल चर्चा की थी कि कितना भी हम भौतिक रूप से प्रगति कर लें, चाहे देवी देवताओं की स्थिति भी क्यों प्राप्त नहीं कर लें, फिर भी हम सफल नहीं होंगे फिर भी हम निष्फल ही होंगे तो इसके उदाहरण शास्त्रों से इतिहास से सब ढूंढ के लाइए कम से कम दो उदाहरण चाहिए आपकी तरफ से और रिपीट नहीं होना चाहिए कैसे जैसे एक उदाहरण है हिरण्य कश्यप्रह्मांड के स्वाम, स्वामी बन गए फिर भी उनके दुख समाप्त नहीं हुए रिपीट नहीं होने चाहिए मतलब जो दो आप दे रहे हैं तो उसमें से कोई भी एक वो नहीं दे सकता तो दे दिया तो सबको दो दो लेके आने दे दिया तो एक ही गिना जाएगा एक नहीं गिना जाएगा। तो किसे गिना, है? नहीं? किसे गिना है जो, बोले। जो पहले बोला उसके इसलिए दो के लिए आपको ज्यादा ढूंढने पड़ेंगे ताकि दो तो सीधा रहे मतलब क्या कौन से कैसे उदाहरण कि भाई बहुत बड़े व्यक्ति की कितना भी बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया फिर भी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है बिना कृष्ण भक्ति बड़ा स्थान प्राप्त हो होकर जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है इसमें दोनों प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं जो फेल हुए और जो बाड़, बहुत बड़ा बड़ा स्थान प्राप्त करके अंत में फिर कृष्ण भक्ति ग्रहण किया कि सबसे तो कुछ होता नहीं शास्त्र से से और इतिहास लेकर के आई ठीक है ऐसा भी, आ गया? ऐसा भी ले सकते हैं कि वो बहुत बड़े जैसे विद्वान थे फिर बाद में किसी कृष्ण भक्त से विद्वान की जगह उसका आधिपत्य होना चाहिए मतलब विद्वान भी इस प्रकार के जिनका बहुत मान सम्मान है नाम, नाम भाद चीन भाद। है इस प्रकार का लेकिन वो कुछ काम में नहीं आया फिर बाद में भक्ति में आ गए ऐसा भी हो सकता वो भी वो भी एक पद है कृष्ण भक्त बन गए कृष्ण भक्त बन गए या तो नहीं बन करके नुकसान ही हुआ अंत तक कृष्ण भक्त नहीं बने फिर नर्क में गए ऐसा जो भी कुछ है बने तो लाभ और नहीं बने तो नुकसान वो सब आएगा ऐसे बड़ा बड़ा सुर हिरण्य आखिर तक कृष्ण भक्त नहीं बने और उनकी हालत क्या हुई और बाणा इतने बड़े थे लेकिन अंत में कृष्ण भक्त बन गए <laughs> ये अभी कल आना है, ये बात है।, ये है सोचा करो, दिन में। और जरूरी नहीं आप पूरी कहानी लेकर तो के लिख कर नाम पता होना चाहिए आपको ये ये ये उदाहरण इसका ये हुआ था बस वो आपके मन में भी हो सकता है जरूरी नहीं कॉपी बना करके लिखो कम बस नाम वो काम करते करते सोचो कोई बात नहीं। नाम तो याद आते रहेंगे मतलब समझ में आ गया ना आठवा श्लोक कोई भी हो को, जो महान महान बड़े बड़े सब चीजें मिल गई लेकिन कृष्ण कृष्ण भक्त नहीं थे तो या तो, खेल हुए, या तो उनको भक्ति में आना पड़ा इससे संबंधित कल के श्लोक के तात्पर्य में श्लोक रूपात बता रहे हैं कि इसलिए ऐसे जो गुरु हैं जो कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ और सब कुछ देते हैं वो गुरु गुरु नहीं है वो वास्तविक गुरु नहीं है क्योंकि भौतिक चीजें तो कितनी भी दें, उसका कोई पर, परम लाभ नहीं है जन्म मृत्यु जय आजादी बनी रहती है इसलिए वा, वास्तविक गुरु वो है जो कृष्ण भक्ति का उपदेश दे और उसमें हमको प्रगत कराए इसलिए जो वैष्णव है वही गुरु हो सकते हैं बाकी सब वास्तविक गुरु नहीं होते गुरु के नाम पे गुरु नहीं होते वो सभी ब्राह्मण जरूरी वैष्णव सभी ब्राह्मण वैष्णव नहीं होते जरूरी नहीं है ब्राह्मण कर्म निपुण विप्रोह मंत्र तंत्र तो विशारद गुरु न सैष्णव स्वच गुरु यदि वो वैष्णव नहीं है ब्राह्मण वो तो गुरु नहीं बनना चाहिए गुरु तो तो गुरु बनता है। है। तो मतलब दीक्षा लोग मानते फिर तो माताओं को भी आ, मेरा श्लोकी मेरे पे लगा थे न जा तु मंत्री न शूद्र न अंतरो गुण से शूद्र है तो गुरु बनना नहीं है उसको खुणा? जन्म से कोता होता है शुद्र वैष्णव स्वपच गुरु जो बताया है स्वपच का अर्थ है कुत्ते खाने वाले के परिवार में जिसने जन्म लिया है चांडाल के परिवार ऐसा नहीं है कि वो वैष्णव और कुत्ता खा रहा है समझदार है स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाला कोरिया एक देश है जहाँ पे लोग कुत्ते खाते हैं है कोरिया कोरिया करके एक देश है, तो है। है, हाँ। Korea. तो देश है है है के आता कोरियन तो कुत्ते खाने वालों का आज भी कुत्ते खाते हैं कुत्ते कुत्ते खत्म तो तो भी बढ़ाते हैं और खाते हैं गाय नहीं मर रही, तो तो जब बताया कि वैष्णव स्वपचो गुरु हो तो वैष्णव है कुत्ता खाने वाले तो भी गुरु बन सकते तो क्या वैष्णव कुत्ता खाता है नहीं मेरा पॉइंट मतलब। तो मेरा पॉइंट यही है तो इसका अर्थ है कि जो कुत्ते खाने वाले के परिवार में जन्म लिया है वो वैष्णव बन गया तो गुरु बन सकता है उस प्रकार से है वहाँ पे तो इसलिए शूद्रक का भी जो बताया है कि शूद्र गुरु बन सकते हैं तो वो वैष्णव यदि बनते हैं और वो शूद्र परिवार में जन्म लिए लेकिन यदि गुण से ब्राह्मण है तो गुरु बन सकते हैं लेकिन यदि गुण से यदि शूद्र ही रहते हैं शूद्र ही है तो गुरु नहीं बन सकते भले तो वैष्णव से वैष्णव ही क्रिया गुण से, अच्छा, से ब्राह्मण हो सकती है फिर भी उनका कर्तव्य गुरु बनना नहीं ब्राह्मण की पत्नियां होती थी लेकिन गुरु नहीं बनती थी जानवा माता के विशेष जानवा माता एक बहुत ही बड़ा अपवाद है बहुत बड़ा अपवाद है वो ऐसे कभी कभी देवभूति माता है कुंती महारानी है ये सब तो महान महान वैष्णविया थी वो कभी गुरु बनी तो जरूरी थोड़ी सभी को गुरु बनना इसका अर्थ ये है कि बहुत बड़ा अपवाद है जानवा माता जो है जो दीक्षा गुरु बनी स्त्री की तरह एक स्त्री होते हुए भी वो एक बहुत बड़ा अपवाद है सामान्य नियम में ये नहीं है तो नियम में आपवाद वो क्या अपवाद कुछ कारण रहा होगा तो बनी पहला अपवाद तो ये है कि जानवा माता जीव तत्व ही नहीं है भगवान की स्वयं की अंतरंगा शक्ति है तो एक अपवाद तो ये है दूसरा कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिससे वो बनी। मतलब बाकी निषेध है बाकी और भी तो आचार्य उपस्थित है लेकिन कुछ ऐसा अपवाद रहा होगा जिसके कारण वो बनी। बाकी निषेध है सही सब जगह पे निषेध है उसका इसलिए अपवाद से नियम नहीं बनता है अपवाद को आप अप लेकर के बोलो कि ये नियम हो गया तो ये तो सही बात नहीं है क्या अपवाद कुछ अपवाद होगा हमको पता है नहीं है तो उससे अंतर नहीं पड़ता है ना नियम तो नहीं बदल जाता ना उससे मान लो कि आपको पता नहीं है कि भाई क्यों ऐसा किया तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि तो इसलिए सब बन सकते हैं हजार चीजें सी होगी जो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि भाई ऐसा क्यों किया किसी ने क्योंकि जो नियम है वो तो नियम रहेगा ना अपवाद से नियम बदल नहीं जाता ना आज कोई कि भाई हमारे लिए अपवाद मांगने से नहीं मिलता है नहीं मिलेगा नहीं हम तो करेंगे मतलब वो फिर अपवाद रहा ही नहीं तो हर एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है अपवाद थोड़ी मांगने से मिलता है अपवाद को आप नियमित नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हुआ इसलिए होगा अपवाद को कैसे बना हो जैसे एक जगह तो ना ऐसा नहीं होता है अपवाद अपवाद का अर्थ है कि कुछ सिचुएशन देख करके कुछ लोग उसको ठीक है चलो ये जो महान महान लोग हैं वो उसको इंस्टिट्यूट करते हैं और वो इंस्टीट्यूट वो उसको करते हैं कभी तो वो वो वो अपवाद अपवाद अपवाद रहता रहता रहता है है है इसका अर्थ ये नहीं कि वही सिचुएशन दूसरी बार उत्पन्न होगी तो यदि अलाउ नहीं करेंगे तो गलत हो गया वो दोष में नहीं लगेंगे रहेंगे जो अलाउ नहीं कर रहे कर भी सकते कर सकते लेकिन वो नियम बना करके नहीं करना चाहिए ना ये पॉइंट ऐसा सोचे मना नहीं है नहीं मना तो ऑलरेडी है तभी तो अपवाद है ना नहीं अपवाद से नियम नहीं बनता है मना नहीं है कैसे मना तो ऑलरेडी है तभी तो अपवाद निकला ना यदि मना नहीं है तो तो अपवाद कहाँ से हुआ नहीं नहीं तो नहीं नहीं। आप ऐसे बोल रहे एक अपवाद है और वही सेम परिस्थिति सब यहाँ पर भी ठीक है तो उससे क्या बोलते मना करेंगे तो क्या बोलते उसमें नहीं आएगा वे आप ऐसा मत नहीं करो। तो मना तो, तो, तो हमेशा करना ही है मना तो हमेशा करना है वो तो नियम है वो महान महान जो शुद्ध वैष्णवगण है कभी कभार कुछ अलाउ कर देते हैं तो वो वो लोग की जिम्मेदारी रहती है वो उसका ले लेते हैं जो भी कारण है लेकिन उसको आप उसके उदाहरण को लेकर के यहाँ पे भी फिर अलाउ करने लोगों तो अपवाद का नियम नहीं होता है पॉइंट ये है अपवाद देना नियम नहीं है यदि अपवाद देने को आप नियम बना दोगे तो फिर नियम में और अपवाद में अंतर क्या रहा है। समझ रहे कोई रूल है किसी बच्चा नहीं कर पा रहा तो गुरुजी बोले कि वही कर लो पर उनके हाथ में फिर ये करेगा तो ये इसको यहाँ कवर कर लेंगे मैंने भी ऐसा हुआ था ऐसा सब ऐसा करके निकल जाएंगे बलराम को जुकाम हुआ थोड़ा दो छिकाई रात को और दामोदर दास ने बोला ठीक है कल मंगल आरती नहीं उठोगे चलेगा ठीक है दूसरे दिन रक्षक को दो छिकाई तो भी दामोदर दास क्या करेगा दो छिकाई दो तो दामोदर दा... अपने बलराम को भी दो सीखाई और उसको मंगलार तू उठने को मना किया तो बोला ठीक है नहीं उठोगे चलेगा इसको भी ठीक है नहीं उठो चलेगा चले अभी दस बच्चे बोलने लगे तो सबको क्या नहीं उठाएंगे नहीं फिर आएगा भाई नहीं अभी ये तो नियम बन रहा है अपवाद का नियम बन रहा है छोड़ो ये नहीं देंगे अभी, अभी अपवाद अपवाद की स्थिति ऐसी अपवाद को यदि आप लेजिस्लेट कर दो कि ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो यह अपवाद दिया जाएगा तो तो नियम बन गया ना अपवाद कहाँ से रहा समझ में आया तो नियम अर्थात ये होगा तो ये होगा ये है नियम सही ऐसी स्थिति आई तो ये करेंगे इसको बोलते नियम तो यदि अपवाद में भी यही लगा दिया कि ऐसा हुआ तो ये अपवाद देंगे तो वो अपवाद नहीं रहा <laughs> वो तो नियम बन गया तो तो फिर उसको नियम में ही आना चाहिए तो, तो, तो शास्त्रों ने ऑलरेडी दिया हुआ होता या ऐसा हो तो फिर ऐसा देना चाहिए और ऐसा हो तो ये देना चाहिए तो तो नियम में आ गया वो तो थोड़ी ना अपवाद रहा ऐसा इसलिए अपवाद अपवाद होते हैं उससे नियम नहीं बनता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता तीसरे अध्याय में भी आएगा कि वर्णाशम से परे हो होते हैं शुद्ध वैष्णव ठीक है फिर भी उनको वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए समझ में आ तीसरे अध्यय में आता है यस्तु आत्मरति रेव सत आत्म तृप्त मानव आत्मनिम्च न विद्यते जो आत्मरति के स्तर पर है शुद्ध भक्ति के स्तर पर है वो उसके लिए कोई वर्णाश्रम का नियम नहीं बचता है फिर भगवान कहते हैं कि उस उनके लिए वर्णाश्रम के नियम पालन नहीं करने का भी कोई कारण नहीं बचता है और यदि और वर्णाश्रम के नियम पालन नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उनको तो जरूरत नहीं है लेकिन दूसरे जो सब हैं उनको जरूरत है वो उनका अनुकरण करते हैं और पतन को प्राप्त होता है पूरा समाज वर्णाश्रम का प्रजा उत्पन्न होती है और इस तरह से बहुत बड़ा समस्या हो जाती है समाज में इसलिए वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना चाहिए इवन शुद्ध भक्तों को फिर भगवान अपना उदाहरण देते हैं मैं खुद करता हूँ पालन जनक महाराज का उदाहरण देते हैं इत्यादि जैन धर्म भी इसी प्रकार से चालू है सही बात है ऋषभदेव का ऋषभदेव को देख करके सब लोग पालन करना शुरू कर दिए <laughs> तो जैन भी ऐसे ही बने इसलिए अपवाद देखकर के नियम नहीं बनता है अपवाद मतलब एक नियम है सबको मंगलारती उठना है अभी गुरु ने किसी एक बच्चे को पहला ठीक है तुम मत उठो कोई भी कारण रहा गुरु का अपना कारण है जो भी है लेकिन उसने नियम नहीं बनाया कि नहीं ऐसा ऐसा होगा तो नहीं उठाएंगे तो नियम नहीं है कोई कोई अपवाद होगा ऐसे तो उसको अपवाद कहेंगे ये कि जो षठ कर्म निपुण तो जो शूद्र है वो यदि गुण से शूद्र है कोई वैष्णव तो गुरु नहीं बनते हैं गुरु बनने के लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन देना होता है शिष्यों को पूरा विस्तार में उनके भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जीवन में तो इसलिए गुरु सामान्य रूप से ब्राह्मण लक्षण वाले होते हैं लेकिन यदि ब्राह्मण लक्षण भी है पूरी तरह से लेकिन वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता ये उसका अर्थ है विप्रो मंत्र विप्र है जो ब्राह्मण के कर्म जन्म लिया है और वो लक्षण युक्त भी है मंत्र तंत्र विशारद है। फिर भी यदि वो अवैषव है तो वो गुरु नहीं बन सकता तो है और जो वैष्णव है वही गुरु बन सकता है ऐसे तो क्या गुरु बनने के लिए वैष्णवी बनते क्या अच्छा मतलब गुरु बनना है तो वैष्णव बन जाते हैं हो है। वैष्णव है। भी होते थे अवैष्णव भी होते थे इस श्लोक का अर्थ है की जो वास्तविक गुरु है जो हमको तीनों गुणों से तारता है वो तो केवल वैष्णवी बन सकता है तीनों गुणों से तारने वाले बाकी कोई खेल जरूरी नहीं क्यों वो सब भौतिक गुरु है वो तो सब भौतिक गुरु है ना अलग अलग आ, विद्या के, अग, आ, क्या बोलते है, पापरा विद्या के गुरु है। जैसे राजनीति सिखाते हैं कूटनीति सिखाते हैं कुछ है नौ वो अलग है चौबीस चौबीस गुरु वाली बात ही अलग है वो फॉर्मल गुरु नहीं है फॉर्मल मतलब वो क्या बोलते हैं फॉर्मल को हिंदी में औपचारिक हाँ, गुरु नहीं है आधुनिक लोग सोचते है की तो वो जो चौबीस गुरु है तो हमको और कोई गुरु करने की जरूरत नहीं सब गुरु है यहाँ पे बलराम तो कुत्ते से सीखेगा कितना सोना चाहिए नहीं नहीं सॉरी कैसा सोना चाहिए नहीं कुछ से सीखेगा कि क्या सीखेगा रात को जागना चाहिए दिन में सोना चाहिए <laughs> दुण दुण तो <laughs> और भालू से सीखेगा कि कितना सोना चाहिए नहीं से कितना नहीं वो नहीं सीखेंगे ना बेल से वो ऐसी मतलब तो लोग लो तो कुछ भी सीख सकते हैं अपने हिसाब से नहीं औपचारिक गुरु जो औपचारिक गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है वो तो अपराविद्या के गुरु होते काफी होते हैं अलग अलग प्रकार से तो वो सब गुरु वैष्णव भी नहीं है तो ठीक है क्योंकि वो तो अपराविद्या ही देने वाले हैं जो तो भौतिक जगत की ही विद्या है लेकिन जो गुरु तीनों गुणों से तार करके हमारा वास्तविक कल्याण करेगा आत्मा का कल्याण करेगा वो गुरु वैष्णव होना चाहिए वही वास्तविक गुरु माना गया तो शोक का अर्थ यह भी है कि कितनी भी अपराविद्या प्राप्त कर लो जब तक पराविद्या प्राप्त नहीं होती है कृष्ण भक्ति तब तक कोई कल्याण नहीं है जीवन की समस्याओं का पूरा समाधान नहीं है क्योंकि तीनों गुणों में फंसे रहेंगे एक शरीर के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता रहेगा कितने भी बड़े संस्कृत के विद्वान बन जाएं, कितने भी बड़े मीमांसक बन जाएं, कितने भी बड़े कृषक बन जाएं, कितने भी बड़े गोपालक बन जाएं, कितने भी बड़े राजा बन जाएं, जाए शरीर शरीरबंध कर्मात्मक शरीरबंध परवदोध जाता यावन्न जिज्ञास सत आत्मतत्व यावत् क्रियास्तावत इदम मनोवय कर्मात्मक ये ना शरीर बंध पराभव मतलब पराजय उस व्यक्ति की पराजय जब तक वो आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं भगवान का दास इस विषय की जिज्ञासा भी नहीं करता है वो व्यक्ति का जीवन पराजय है कितना भी कुछ और और भी कुछ कर ले क्यों? क्योंकि कर्मात्मक शरीर बंधना तब तक वो इस शरीर बंधन में फंसा रहेगा एक के बाद एक दूसरा शरीर प्राप्त होगा और सब जो दुख आ रहे हैं एक के बाद एक उसमें वो फसा रहेगा इसलिए वो वास्तविक कल्याणकारी विद्या नहीं इसलिए अपरा विद्या का केवल शरीर को टिकाए रखने में ही योगदान है पराविद्या के बिना शरीर को टिकाए रखना का कोई अर्थ नहीं है। भगवत भक्ति के बिना मनुष्य शरीर को टिकाए रखने का कोई अर्थ नहीं है वो तो पशु के शरीर के तुल्य ही है पशु भी खाते आहार निद्रा पहन तो दोनों में सामान्य तो इसलिए पराविद्या ही वास्तविक विद्या है अपराविद्या है वो मनुष्य शरीर को टिकाए रखने के लिए है जिससे वो भगवत भक्ति कर सके इसलिए उसको वास्तविक गुरु माना गया इसलिए बताया है कि मंत्र तंत्र विशार्दा अवैष्णव गुरु, गुरु तो ना किया वैष्णव शक्त का गुरु समझा तो आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो आध्यात्मिक तो सोचते ही नहीं है और आध्यात्मिकता के नाम पे सबको कुछ न कुछ भौतिक चीजें देते रहते हैं यहाँ तो भौतिक चीजें लेते रहते हैं भगवान शिव यही कहते हैं क्या है श्लोक शिव जी पार्वती को कहते हैं बहव गुराव सी शिष्य वित्तापुर्लभ देवी शिष्य सन्तापहार कि बहवे गुरव सी बहुत सारे गुरु है शिष्य वित्त अपहर शिष्य के वित्त मतलब पैसा धन धन को अपहरण करने वाले <laughs> ये मंत्र लो इतना पैसा दो ऐसा कर लो ये दे दो समझे तब भी चलते थे कि उनको पता था तब चलते तो ऐसी चीजें तो चलती रहती है ना शिष्य वित्त वित्त संताप कहा उन्होंने दुर्लभ सदगुरुम देवी जो सदगुरु है वो दुर्लभ है जो शिष्य संताप है जो शिष्य का संताप है उसको हरण करने का है समझ में संताप मतलब सब वास्तविक तो दुख जो है उसको हरण कर लेता है आजकल तो बहुत सारे गुरु है ना गुरु जी गुरु जी बहुत समस्या हो रही है मुझे कैंसर है अरे बेटा कोई चिंता मत करो इतना पैसा दो ये मंत्र लो और पारी पानी पूरी खाओ ठीक हो जाएगा किसी को इडली डोसा खिलवाते हैं ऐसा है ना निरंकारी बाबा निर्मल निर्मल बापा। निर्मल निर्मल बाबा इडली खिलाते डोसा खिलाते खिला तीन खिला दो <laughs> और मुझे इतना पैसा देना अपने घर के दस घर दोस्त हाँ हर बार नया होता तो उनको देगे होता, देगे होता है कुछ हो? नहीं होता उनका मतलब वो खाने से पैसा उधर भी जाता है और इसको भी पैसा देना पड़ता है तो जो शिष्य है उ, उसको कम से कम इतना समझ नहीं की मैं गुरु के पास जो जा रहा हूँ तो दे क्या रहा है यदि ढोंगे गुरु और सही गुरु में अंतर करना है तो पहला प्रश्न ही यही है यदि पूछेंगे कि ये गुरु दे क्या रहा है क्या ये आध्यात्मिक है कि भौतिक है उसी से तो 80 90 परसेंट गुरु उड़ जाएंगे जैसे रामदेव बाबा के पास आप जाएंगे चलो अब दोगे क्या हमको रामदेव बाबा क्या देने वाला है फॉर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा वो क्या देगा अच्छी सेहत कुत्ता भी अच्छे एकदम हट्टा घट्टा होता है भौतिक है ना सेहत शरीर की है आध्यात्मिक तो कुछ दिया ही नहीं उड़ गया ऐसे किसी के भी पास जाओ ये ये मंत्र करो ये मंत्र से क्या होगा तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी सुख शांति आध्यात्मिक है भौतिक ये घर का ही का मामला है शरीर से संबंधित ही है वैसे तो 80 90% गुरुत्व तो ऐसे ही उड़ जाएंगे didikable liye calculate karoge wo result kya de raha hai chalo shastra mein hai ki nahi ya jo bhi hai lekin uska result kya hai wo dene wala kya hai wo dene wala bahut hi jhatur hai ye koi bharta jetti hai jab bhi wo isko unko samajhta nahi aur maan le kisi kisi sense ko ye bhi tan ke hai नहीं उसको पहले पूछो इसको उनको जानो कि नहीं जानो आपको चाहिए कि आध्यात्मिक की है है जो भी व्यक्ति नहीं है नहीं हमें पता तो वही तो तो ओ वही प्रचार करना है हमको जो व्यक्तियों को पता नहीं वही तो प्रचार करना है आप शरीर नहीं आत्मा हो भी? आप शरीर नहीं आत्मा हो मरने के बाद क्या होगा आपका तो जो ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक तो कहाँ है आध्यात्मिक तो मतलब कि आत्मा से संबंधित आपको क्या दे रहा है शरीर संबंधी दे रहा है चीज़ें तो कहाँ से ये सही गुरु हो वो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोलता है लेकिन दे रहा है तो सब चीज़ बहुत ही तो कहाँ से आध्यात्मिक हो देश देशभक्ति देश भी तो बहुत ही मैं उसमें जन्माऊ मेरा भारत महान क्योंकि मैं उसमें जन्माऊ जन्मा कल पाकिस्तान में जन्मोगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद क्या अंतर हुआ शरीर से संबंधित ही हुआ ना यहाँ पे क्योंकि जननी जन्म भूमि जहाँ पे जन्म लिया है भूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते क्योंकि मैं यहाँ पे जन्म लिया हूँ कैसे हम भारत से कैसे रिलेटेड है क्योंकि हमारा जन्म इधर हुआ तो शरीर से ही रिलेटेड है हम क्यों बोलेंगे ये भारत तुम्हारा हो कैसे गया मेरा भारत मान तुम नहीं थे तब भी भारत था तुम जाले जाओगे बाद में भी भारत रहेगा तो तुम्हारा भारत हो कैसे गया मेरा भारत मान <laughs> महान है तो बीमारी <laughs> तो पहले तो भारत महान है नहीं है वो अलग बात है लेकिन वो तुम्हारा भारत कैसे हो गया कि तुमने जन्म लिया इसलिए तो जन्म से ही कनेक्टेड हैिश् इसलिए सब शरीर के रिश्ते हैं इसलिए नहीं होता है इसलिए वास्तविक गुरु शरीर के संबंधी कल्याण नहीं होता है वास्तविक गुरु के आत्मा संबंधी कल्याण होता है शरीर के लिए तो यत्म बुद्धि जिसकी आत्मबुद्धि मतलब मैं कौन हूं ये जो विचार करता है इसको बोलते है आत्मबुद्धि अपनी पहचान जिसकी आत्मबुद्धि इस तीन धातु के बने हुए थैले में है क्या है तीन धातु का थैला शरीर कफोपी दवाई से बना तो इस थैले में जिसकी आत्मबुद्धि है कि मैं ये हूं इसलिए सजाते हैं ना इसको बढ़िया से अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूं अभी मैं जवान हो रहा हूं अभी मैं मुझे निकलने लगी नहीं मतलब <laughs> हाथ में चोट लगी मेरे पैर में चोट लगी तो अपने आप को ये शरीर मानता है जिनकी आत्मबुद्धि में ये शरीर हूँ आत्मबुद्धि ये तीन धातु के बने हुए थैले में है तीन धातु का थैला बता पे त्रिधातु के कूणा पे मतलब थैला यत्म बुद्धि कुणापेत्रि धातु के स्वीही कलत्रादी और मेरा जो है वो सब क्या है कलत्र पत्नी कलत्र आदिशु कलत्र से शुरू होने वाला सब कुछ पत्नी बच्चे रिश्तेदार सगे संबंधी सब इन सब में मेरी बुद्धि है कि ये सब मेरे हैं और जो अपने जन्म की भूमि को पूजता है भौम इज्जती जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करी भौम इज्जती भौम मतलब भूमि इज्ज मतलब पूजा और धी मतलब उसमें बुद्धि तो देश भक्ति में जिसकी बुद्धि है वो यदि तीर्थ बुद्धि सलीले न कर ही चित और जिसकी तीर्थ बुद्धि अर्थात क्या तीर्थ है किसको तीर्थ बोलते हैं वो उसकी बुद्धि क्या है सलीले पानी में अर्थात जो वहां से नदी बहती है वो नदी ही तीर्थ है ऐसा समझते हैं न कर ही चित्त और बाकी सब जो है वहां पे तीर्थ स्थल पे वास्तविक लोग जो भक्त लोग हैं जो साधु लोग हैं उनका संग करने में उनको नहीं लगता कि ये तीर्थ है तीर्थ तो उनके लिए वहां पे जाकर के स्नान कर लो वृंदावन जाओ तो यमुना स्नान करो स्नान किया तो हो गया हमारी तीर्थ यात्रा सफल तो उसी में उनकी तीर्थ बुद्धि है और वो तीर्थ बुद्धि भी ऐसी होती है कि वही गंगा का पानी कलकत्ता से पास होता है तो वहां पर स्नान नहीं करेंगे वो नहीं सोचेंगे ये तीर्थ बुद्धि गंगा जले, वो जाएंगे प्रयाग में स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए तो वही गंगा इधर भी आ रही है तो इधर नहीं जाएंगे तो ये तीर्थ बुद्धि आएंगी सलीले ने ही थी ऐसे तो लोगों में न कर ही चीज जनेशु कर ही चीज तो उसमें बुद्धि नहीं है तो वो सब कैसे लोग है सोखर वो गोखरा, वो सब गाय और गधे जैसे गाय और गधे जैसे बुद्धि जनावर जैसे पशु जैसे सही गाय, लोग। गायदियों आचार्य गण लिखते हैं ऋषभ बड़द्यो बड़द्यो बड़द्यो पता है बेल, बेल, बेल। बेल का सबको ऐसा रहता है बेल प्रख्यात है बुद्धिहीन होने के लिए <laughs> गुजराती में हिंदी में भी गुजराती में तो है बड़द्या जो है कहीं खबर नहीं पड़ती बिल को बुद्धि कम होती है ऐसा well, है गाय की बात नहीं है को होती है बिल्कुल क्या ज्यादा दिखती है, है? दिखती है? तो अभी तो इशारे पे चल। पहले से लोग बोलने की जगह को तो दिखा देता तो है पहले के अभी तो कोई नहीं अभी तो कोई बेल कुछ है ही नहीं पता ही है इनमें हमसे ज्यादा बुद्धि खाली बोल नहीं पाती और मैं उन्हें उनसे पूछा तो आप किसी को बैल की तरह से गाली भी देते बैल बुद्धि भी करते शाम को पानी सामान्य रूप से तो मैंने पुराने जमाने में सुनाई है कि ये तो बड़दिया है बेल बुद्धि है भाषा गुजराती भाषा में भी आता है और ये संस्कृत में आचार्य ने बताया कि तो बेल के बारे में गाय में यहाँ पे गो मतलब बेल की बात हो रही है कुछ जो है कि के मंदिर नंदी नंदी उसके को में को देख तो तो बोलते तो हो सकता है वो अलग बात है अभी बैल की बुद्धि की बात चल रही तो है लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पशु की बुद्धि जैसा है जैसे पशु है तो वो उसकी बुद्धि क्या है मैं बैल हूँ मैं गाय हूँ मैं गधा हूँ मैं शेर हूं मैं शरीर हूं उसी प्रकार से मनुष्य की भी बुद्धि है कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है श्लोक में तो ऐसी जिसकी बुद्धि है वो गाय पशु समान है ऐसा समान गाय और गधे के समान तो इसलिए जो गुरु इस प्रकार से कार्य करता है तो गुरु भी ऐसा ही है गुरु और शिष्य में कोई बड़ा अंतर नहीं है गुरु नहीं समझता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो गुरु भी ऐसा ही है और फिर लास्ट बात एक ये बताई है कि हम चाहे स्वर्ग लोग भी चले जाएं, वहां पे भोग भी कलत वापस तो आना ही पड़ता है क्षीण पुण्य मरतेलोकम मिशन थी पुण्य समाप्त होने पर वापस इसी लोक में आना पड़ता है तो उसका क्या अर्थ है ऊपर जाओ फिर नीचे आओ फिर वापस ऊपर जाओ फिर वापस नीचे आओ फिर बीच में नीचे एकदम चले जाओ फिर वापस ऊपर आओ लेकिन लोग घूमते सुनकर के हंसी आती लेकिन खुद भी घूम के आए रहे हैं हैं अंदर लिफ्क, ही बैठे इस की की बात कर क्योंकि जब इंद्रिय भोग की वस्तुएं सामने आती है तो वो सब भूल जाते सब वस्तुए साइड में रह जाती है इसलिए इस आदत से छूटना है ना तो इसलिए हमको वास्तविक गुरु की आवश्यकता है जो इस आदत से हमको छुड़वा सके कृष्णा भक्ति के मार्ग में लगा करके ठीक है कल सब लोग तैयार करके आना शुपाद की जय भगवत गीता जाए भगवदगीता